मांडुक्योपनिषद शांक भाष्य प्रकरण गौड़ कारिका अवस्तुपल च लोकोत्तर मृति स्मृत ज्ञान जेय च विज्ञे सदा बुद्धि प्रकृति जो वस्तु और उपलब्धि दोनों से रहित है वह अवस्था लोकोत्तर सुषुप्ति मानी गई है इस प्रकार विद्वानों ने सर्वदा ही अवस्था त्रय रूप ज्ञान और ज्ञेय तथा रूप विज्ञेय का निरूपण किया है अवस्वुपल ग्राह्य ग्रहण वर्जितेत लोकोत्तर अतएव लोकातीत ग्राह्य ग्रहण विषय ही लोकस्तभा प्रवृत्तिबीज सुषुप्त इतव स्मृतम अवस्थु और अनुपलम्भ अनुपलम्भ अर्थात ग्राह्य और ग्रहण से रहित जो अवस्था है वह लोकोत्तर अत एव लोकातीत कहलाती है क्योंकि ग्राह्य और ग्रहण का विषय ही लोक है उसका अभाव होने के कारण वह सुषुप्त अवस्था संपूर्ण प्रवृत्तियों की बीज भूता है ऐसा माना गया है सोपायम सोपय परम लौकिक शुद्धलौकि लोकोत्तर च्रमेण येन ज्ञानन ज्ञाएं तज्ञान जेयमेतारेकेण जेयानुपत्ते प्रभादुक वस्तुत्रैवाभा परम तुर्याख्यम अद्वयम अजम इत्यर्थः सदा सर्वदा एतन लौकिकादि विज्ञेतम बुद्ध परमार्थदर्शि ब्रह्मवद्भि विदि प्रकृति तम उपाय के सहित परमार्थ तत्व तथा लौकिक शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर अवस्थाओं का जिस ज्ञान के द्वारा क्रमशः बोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं तथा ये तीनों अवस्थाएं ही गेय हैं, क्योंकि समस्त वादियों की कल्पना की हुई वस्तुओं का इन्हीं में अंतर्भाव होने कारण के कारण इनके सिवा किसी अन्य ज्ञ का होना संभव नहीं है जो परमार्थ सत्य तुरीय संज्ञक अद्वैय अजन्मा आत्मतत्व है वही विज्ञेय है ऐसा इसका अभिप्राय है उन लौकिक से लेकर विज्ञेय पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं का परमार्थदर्शी विद्वानों ने सदा सर्वदा ही निरूपण किया है त्रिविध ज्ञेय और ज्ञान का ज्ञाता सर्वज्ञ है ज्ञान त्रिविधे गेय कर्मक्रमेण विदते स्वयं सर्व्ञता सर्वत्र सर्वती महादेय ज्ञान और तीन प्रकार के ज्ञे को क्रमशः जान लेने पर इस लोक में उस महाबुद्धिमान को स्वयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है ज्ञान च लौकिकादि विषय जेहे च लौकिकाद त्रिविधे पूर्वम लौकिक स्थूल तद्भन पश्चाशुद्ध लौकिक तद्भा लोकोत्तर क्रमेण स्थान परम तु दिए जे भे विदयत्मस्वतासताोके महाध महाबुद्धेह सर्व लोकातिशय वस्तु विषय एवं विदह सर्वत्र सर्वदा विषयबुद्धिवाद विदा सकृति स्वरूप व्यविचाराभा नी परद ज्ञानोद्भवाभवस्थ यथान्य प्रावादुका लौकिकादी विषय ज्ञान और के तीन प्रकार के जेय को ध्यान लेने पर अर्थात पहले स्थूल लौकिक को फिर उसके अभाव में शुद्ध लौकिक को तथा उसके भी अभाव में लोकोत्तर को इस प्रकार क्रमशः तीनों अवस्थाओं के अभाव द्वारा परमार्थ सत्य अद्वै अजन्मा और अभय रूप तुरी को जान लेने पर यह लोक में उस महाबुद्धि को सर्वत्र यानी सर्वदा स्वयं आत्म स्वरूप ही सर्वज्ञता जो सर्वरूप ज्ञानी ज्या, हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं उसी की भावरूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है क्योंकि ऐसा जानने वाले की बुद्धि संपूर्ण लोक से बड़ी हुई वस्तु को विषय करने वाली होती है तात्पर्य यह है कि स्वरूप का एक बार ज्ञान हो जाने पर उसका कभी व्यविचार न होने के कारण उसकी सर्वज्ञता सर्वदा रहती है क्योंकि जिस प्रकार अन्य वादियों के ज्ञान के उदय और अस्त होते रहते हैं उस प्रकार परमार्थवेद्ता ज्ञानी के ज्ञान के उदय और अस्त नहीं होते लौकिकादी नाम क्रमेणा ज्ञेत्व निर्से निर्देशाद तत्वाशंका परमार्थतों माम भुदित्या उपर्युक्त श्लोक में लौकिकादि को क्रमशः गेयर रूप से बतलाए जाने के कारण उनके परमार्थतः अस्तित्व की आशंका ना हो जाए इसलिए कहते हैं हे हेयज्ञेयापाक्या या अन्यत्रेयद उपलम्भ स्त्री सुस्मृत जाग्रादी हेय सत्य ब्रह्म जेय पांडिदि प्राप्तव्य साधन और रागद्वेश प्रसमनीय दोष ये सबसे पहले जानने योग्य है इनमें से ज्ञेय अर्थात ब्रह्म को छोड़कर शेष तीनों में तो केवल उपलब्ध ही माना गया है। हे स्वप्न सर्प यानी चौकिकादी जागृतस्वप्न सुसुप्तस रज्ज्वा सर्पब्धातव्याटिवर्जित परमतत्व आप्या तकबाश्रेण भिक्षुण पांडित्य बाल्य मौनाख्या साधना रागदेश मोहादोषा कषायाख्या पंक्तिया सर्वाण्वीता हेयगेयाप्यपाक्याे भिक्षुणोपाये अग्रया प्रथमता लौकिकादी तीन हे है तात्पर्य है कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएँ रज्ज में सर्प के समान आत्मा में असत होने के कारण त्यागने योग्य है चारों कोटियों से रहित परमार्श तत्व ही जहां गेय माना गया है बाह्य तीनों एसनाओं को त्याग देने वाले मुमुक्षु के लिए पांडित्य बाल्य और मौल नामक तीन साधन ही आप्य प्राप्तव्य है तथा रागद्वेश और मोह आदि का साय संज्ञक दोष ही उसके लिए पाक्य पाक अर्थात जीर्ण करने योग्य है तात्पर्य यह है कि मुख्यु को हे ज्ञे आप्य और पाक्य इन सबको ही अग्रहणतः सबसे पहले अपने साधन रूप से जानना चाहिए तषा हे आदि नाम अन्यत्र आदीना अन्गेयात सत्यम विज्ञान ब्रह्मक वर्जय्वा उपलब्धन उपलम्भ अविद्या कल्पनामात्र हे आप्य आपप्यक्यु स्वपी स्मृतो ब्रह्मविभिन्न परमार्थ सत्यता इत्यर्थः उन हे आदि में से केवल एक परमार्श सत्य गेय ब्रह्म को छोड़कर शेष हेय आप्य और पाक्य इन तीनों में ब्रह्मवेदताओं ने केवल उपलब्ध उपलंभन यानी अविद्यामय मात्र ही माना है अर्थात इन तीनों की परमार्श सत्यता स्वीकार नहीं की है जीव आकाश के समान अनादि और अभिन्न है परमार्शतु वास्तव में तो प्रकृत्याकाशवध्येया सर्वे धर्मा अनादय वेद्य न ही नाना तम तेम कचन किंचन संपूर्ण जीवों को स्वभाव से ही आकाश के समान और अनादि जानना चाहिए उनका नानात्व तो कहीं कुछ भी नहीं है प्रकृत्या स्वभावत आकाश आकाश वदा आकाशवद आकाशतुल्या सूक्ष्मन सर्वगत सर्वे धर्म आत्मा जेया मुनाद नि बहुवचनकृत भेद आशंका निराकुवन्ना क्वचन किंचन इति। तमें को कूक्ष्म निरंजनत्व और सर्वगत्व आदि के कारण सभी धर्मों जीवों को प्रकृति से अर्थात स्वभावतः आकाशवत आकाश के समान और अनादि यानी नित्य जानना चाहिए यहाँ बहुवचन के कारण होने वाले जीवात्माओं के भेद की आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं उनका क्वचन कहीं किंचन कुछ भी अर्थात अणुमात्र भी नानात्व नहीं है आत्मतत्व निरूपण गेयता धर्माण समृत्व न परमत इत्याह। आत्माओं की जो गेयता है वह भी व्यवहारिक है परमात नहीं इसी अभिप्राय से कहते हैं आदिबुद्धा प्रकृत्य सर्वे भवति सुनिश्चिता से मृतवाय कल्पते संपूर्ण आत्मा स्वभाव से ही नि्य बोधस्वरूप और सुनिश्चित है जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमृत्व अर्थात मोक्ष प्राप्ति में समर्थ होता है यस्दाद बुद्धा आदि आदिबुद्धा प्रकृत्यव स्वभावत एव यथा नि प्रकाशस्वूप सवितबोधस्वूप्मा आत्मा नेशा निश्चयकर्तव्यो न्य निश्चित स्वरूप न संदेह्य मान स्वरूपा एवं नवं चेती क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाश स्वरूप है उसी प्रकार संपूर्ण धर्म यानी आत्मा प्रकृति स्वभाव से ही आदिबुद्ध आरंभ में ही जाने हुए अर्थात नित्य बोध स्वरूप है उनका निश्चय भी नहीं करना है अर्थात वे नित्य निश्चित स्वरूप हैं ऐसे हैं अथवा नहीं हैं इस प्रकार संदिग्ध स्वरूप नहीं हैं युमुरव यथोक्त प्रकारेणा बोधनरपेक्षतात्म परा सबता प्रकाशातरपेक्ष स्वाथ परेत्यंबातिर्बोधकर्तव्यतापेक्षता निरपेक्षता सर्वदा स्वात्मनि मृत भावाय कल्पते समर्थो भवति समर्थों जिस मुमुक्षु को इस तरह ऊपर युक्त प्रकार से अपने अथवा पराय के लिए सर्वदा बोध निश्चय संबंधिनी निरपेक्षता है जिस प्रकार सूर्य अपने अथवा पराय के लिए सदा ही प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं करता उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने आत्मा में शांति बोध कर्तव्यता की निरपेक्षता रहती है वह अमृतत्व अमृत भाव अर्थात मोक्ष के लिए समर्थ होता है तथा नापि शांति कर्तव्यतात्मनित इसी प्रकार आत्मा में शांति कर्तव्यता भी नहीं है इसी आशय से कहते हैं जनुत्पन्ना आदिशाताजनुत्पन्ना प्रकृत्य सुनिताे धर्म सामिन्ना अजम साम्यम विसारद संपूर्ण आत्मा नित्य शांत अजन्मा स्वभाव से ही अत्यंत उपरत तथा सम और अभिन्न है इस प्रकार क्योंकि आत्म तत्व अज समता रूप और विशुद्ध है इसलिए उसकी शांति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है यस्मा दिशाता निमेव शांता अनुत्पन्ना अजा प्रकृत्य सुनम सुनिमृता सुषु पर स्वभा सामस्ा भिन्ना अजम साम्यम विशारद विशुद्धमात्मत यस्म तस्मा शातिर्मोक्षोभास्कर्तव्य नी स्वभावस्य कृत किंचिद्याथ क्योंकि संपूर्ण धर्म आदि शांत सर्वदा ही शांत स्वरूप अनुत्पन्न अजन्मा स्वभाव से ही सुनिवृत्त अर्थात अत्यंत उपरत स्वभाव वाले हैं तथा सम और अभिन्न है इस प्रकार क्योंकि आत्म आत्मतत्व अजन्मा समता रूप और विशुद्ध है इसलिए उसकी शांति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है यह इसका अभिप्राय है क्योंकि उस नित्य एक स्वभाव के लिए कुछ भी करना सार्थक नहीं हो सकता आत्मज्ञ ही अकृपण है ये यथोक्तम परमार्थ तत्वम प्रतिपन्नास्ते एवा कृपना लोके कृपना एवान्य इत्याह। जो लोग परमार्थ परमातत्व को समझते हैं लोक में वे ही अकृपण हैं उनके सिवा और सब तो कृपण ही हैं इसी भाव को लेकर कहते हैं वैसारथ्यम तो वे वै नास्ति भेदे विचरता सदा भेद निम्ना पृथग्वादा तस्मा जो लोग सर्वदा भेद में ही विचारते रहते हैं निश्चय ही उनकी विशुद्धि नहीं होती द्वैतवादी लोग भेद की ही ओर प्रवृत्त होने वाले हैं इसलिए वे कृपण अर्थात दीन माने गए हैं यस्मा भेद निम्ना भेदानुयायिन संसारा इत्यर्थः के पृथ्वादा पृथ्नालाना वस्तु वदनम ये पृथग्वादा दैतिनर्थ है तस्पण छुद्रा स्मृता यस्मा दैसारध्यम विशुद्धिनाषा भेदे विचरता दैतम अविद्या कलदमान अमे इत्यभिप्रायः क्योंकि वे भेद निम्न भेदायायी अर्थ संसार के अनुगामी हैं कौन लोग पृथकवादी पृथक अर्थात नाना वस्तु है ऐसा जिनका कथन है वे पृथकवादी अर्थात द्वैती लोग इसलिए वे कृपण क्षूद्र माने गए हैं क्योंकि भेद अर्थात परिकल्पित द्वैत मार्ग में सर्वदा विचरने वाले उन लोगों का वैसारध्य अर्थात विशुद्धि नहीं होती अतः उनका कृपण होना ठीक ही है ऐसा इसका अभिप्राय है आत्मज्ञ का महाज्ञानित्व यदिद परमातत्व अहमात्म अपिंडितेदात बहिष्ठ क्षुद्रैरल प्रग्ञ अन्वगा्यम इह यह जो परमातत्व है वह क्षुद्रचित्त अविवेकी तथा वेदांत के अनधिकारी क्षुद्र और पुरुषों की समझ में नहीं आ सकता इस आशय से कहते हैं अजय साम्मे तो ये के चिंधि ते ही लोके महाज्ञान तच लोको नगाहते गाहते जो कोई उस अज और साम्य रूप परमार्थ तत्व में अत्यंत निश्चित होंगे ये ही लोक में परम ज्ञानी हैं उस तत्व का सामान्य लोग अवगाहन नहीं कर सकता अजय साम्य परमार्थ एवेति एव मेवेति ये केयोपि सुनिश्चिता भविष्य चेत एव लोके महाज्ञाना निरातिशय तत्व विषय ज्ञात उस अज और साम्य रूप परमार्थतत्व में जो कोई स्त्री आदि भी यह ऐसा ही है इस प्रकार पूर्णतया निश्चित होंगे वे लोक में महाज्ञानी अर्थात निरतिशय तत्व ज्ञान वाले हैं तच्चा वर्तम तषाँ परमार्थ परमातत्व साबुद्धि लोको न गाते नवतरती न विशीकर्थूतात्मूतर्वूति तेवा अर्गे मुह्यंत पदस पदैषिण शकुनी नाम गतिर्नोपलते इदीस्मरण उस उनके मार्ग अर्थात उन्हें विदित हुए परमार्थ तत्व में अन्य साधारण बुद्धि वाला मनुष्य अवगाहन अवतरण नहीं करता अर्थात उसे विषय नहीं कर सकता जो संपूर्ण भूतों का आत्मभूत और सब प्राणियों का हितकारी है उस पदरहित अर्थात प्राप्य पुरुषार्थहीन महात्मा के पद को जानने की इच्छा वाले देवता भी उसके मार्ग में मोह को प्राप्त हो जाते हैं तथा आकाश में जैसे पक्षियों का मार्ग नहीं मिलता उसी प्रकार उसकी गति का पता नहीं चलता इत्यादि स्मृति से भी यही प्रमाणित होता है कथम महाज्ञानत्म इत्याह उनका महाज्ञानत्व तो किस प्रकार है सो बतलाते हैं अजय स्व सम्रांत धर्मेश ज्ञान मृष्यते य्रमते ज्ञानम असंगम तेन कृतिम अजन्मा आत्माओं में स्थित अज अर्थात नित्य ज्ञान असंक्रांत अर्थात अन्य विषयों से न मिलने वाला माना जाता है क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयों में संकृपित नहीं होता इसलिए उसे असंग बतलाया गया है अजय स्वनुत्पन्ने स्व अचलेशु धर्मे स्वात्मा अचलम च च्ञान मिष्यते सवितरी वोष्ण्यम प्रकाशच यत तस् अर्थान्तरे असंक्रांत अर्थ ज्ञानम अजमेश्यस्मा क्रमतेर्थ ज्ञानम तेन कारणे नाशंग तत्तीत आकाशकलपुक्त क्योंकि अज उत्पन्न जानी अचल धर्मो आत्माओं में सूर्य में उष्णता और प्रकाश के समान अज अर्था अचल ज्ञान माना जाता है अतः अर्थान्तर में असंक्रांत अननुप्रविष्ट ज्ञान को अजन्मा अर्थात नित्य स्वीकार किया जाता है क्योंकि वह ज्ञान दूसरे विषयों में संक्रमित नहीं होता इसलिए उसे असंग कहा गया है अर्थात वह आकाश के समान है ऐसा कहा है जातवाद में दोष प्रदर्शन अणुमात्रे वयधर्मे जायम असंगता सदा ना कि मुतावरणच्युति अन्यवादियों के मतानुसार किसी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तु की उत्पत्ति मानने पर तो अविवेकी पुरुष की असंगता भी कभी नहीं हो सकती फिर उसके आवरण नाश के विषय में तो कहना ही क्या है इतौन्यषा वादीना अणुमात्रे वैधर्मे वस्तुनि बहिरंतरवा जायमान उत्पाद्यमें विपस्तो अभिवेकिनो असंगता असंगत्वम सदा नास्ती किमुत वक्तव्यम आवरणच्युति बंधनाशो नास्ती इससे भिन्न जो अन्यवादी हैं उनके मना मतानुसार अणुमात्र अर्थात थोड़ी सी भी विधर्मी वस्तु के बाहर या भीतर उत्पन्न होने पर तो अविपस्थित अविवेकी पुरुष की कभी असंगता भी नहीं हो सकती फिर उसकी आवरणच्युति अर्थात बंधनाश नहीं होता इसके संबंध में तो कहना ही क्या है आत्मा का स्वाभाविकी स्वरूप तेसाम तषा आवरणच्युतिर्नास्ती स्वसिद्धान्ते स्वसिधांतेभ्युपगतम तरहि धर्माण आवरण नेत्युच्य उनकी आवरणच्युति नहीं होती ऐसा कहकर तो तुमने अपने सिद्धांत में भी आत्माओं का आवरण स्वीकार कर लिया ऐसा यदि कोई कहे तो इस पर हमारा कहना है नहीं अलब्धा वरण सर्वे धर्मां प्रकृति निर्मला आदौ बुद्धा तथा मुक्ता बुद्ध्यंतनायका समस्त आत्मा आवरण शून्य स्वभाव से ही निर्मल तथा नित्य बुद्ध और मुक्त है तथापि स्वामी लोग अर्थात वेदांताचार्यगण वे जाने जाते हैं ऐसा उनके विषय में कहते हैं अलब्धावरण अलब्धम्राप्त आवरण अविद्यादिबंधन ये धर्म अलब्धावरण बंधनरहिता प्रकृतिर्मला निर्मला स्वभाशुद्धा आदो बुद्धास्तथा मुक्ता शुद्ध बुद्ध निदशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभा अलब्धावरणा जिन्हें आवरण अर्थात अविद्या अविद्यादिप बंधन लाभ अर्थात प्राप्त नहीं हुआ है वे धर्म अलब्धावरण अर्थात बंधन रहित प्रकृति निर्मल स्वभाव से ही शुद्ध और आरंभ में ही बोध को प्राप्त हुए तथा मुक्त स्वरूप हैं क्योंकि वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं यद्यव कथम तरह बुद्ध्यंत उतुच्य उत शंका यदि ऐसी बात है तो उनके विषय में वे जाने जाते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है नायका स्वामीन समर्था बोधुम बोधशक्तिम अस्वभा यथा नित्य प्रकाशस्वरूप सविता प्रकाशतुच्य नित्यमेव नित्यमे शैला ठीत्यते त समाधान नायक स्वामी लोग जानने में समर्थ अर्थात बौद्ध शक्ति युक्त स्वभाव वाले लोग उनके विषय में उसी प्रकार ऐसा कहते हैं जैसे कि नित्य प्रकाश स्वरूप होने पर भी सूर्य के विषय में सूर्य प्रकाशमान है ऐसा कहा जाता है तथा सर्वदा गति गतिशून्य होने पर भी पर्वत खड़े हैं ऐसा कहा जाता है अजातवाद बौद्ध दर्शन नहीं हैं क्रमते धर्मे न ही बुद्ध से ज्ञान धर्मेशतायि सर्वे धर्मस्तथा ज्ञानम ने तदुद्धे न भाषित अखंड प्रज्ञावान परमार्थदर्शी का ज्ञान धर्मो विषयों में संक्रमित नहीं होता और न उसके मत में संपूर्ण धर्म आत्मा ही कहे जाते हैं परंतु ऐसा ज्ञान बुद्ध देव ने नहीं कहा अर्थात यह बौद्ध सिद्धांत नहीं है बल्कि दर्शन है यस्मान यस्मि क्रमते बुद्ध से परमर्शि ज्ञान विषया धर्मेशु धर्म संस्थम सवतरीव प्रभा ताइन तास्ती सन्तासकल से पूजा व प्रजावत वर्व धर्म आत्मनोपि तथा ज्ञानवद्वाकाशकलवान्न क्रमंते क्वचित दप्यर्थातर इत्यर्थः ताई जिसका ताई यानी विस्तार हो उसे ताई कहते हैं क्योंकि ताई संतानवान निरंतर अर्थात आकाश सजित पूजावान अथवा प्रज्ञावान बुद्ध परमार्थदर्शी का ज्ञान धर्मों में विषयांतरों में संक्रमित नहीं होता अपितु सूर्य में प्रकाश की भांति आत्मनिष्ठ रहता है उसी प्रकार संपूर्ण धर्म अर्थात आत्मा भी ज्ञान के समान ही आकाश सदृश होने के कारण कभी अर्थात में संक्रमित नहीं होते अर्थात नहीं जाते ज्यादाऊपन्यस्त ज्ञानेनाकाशकल्पने तदम त्या, आकाशकल तायिनो बुद्ध से तनृत्यवाद आकाशकलप्ञान न क्रमते क्वचिअप्य इति आकाशमिवाचलम आकाशमीवाचलम अभिक्रिय निरवयम अद्वितीयम असंगम अदृश्यम अग्राह्य असनायाद्यतीत ब्रमात्मत नी दृष्टुदृष्टे विपरीतलोपो विद्रुते प्रकरण के आरंभ में जिसका ज्ञाने नाकाश कल्पेन इत्यादि श्लोक द्वारा उपन्यास किया गया है आकाश सदृश निरंतर बोधवान का उससे अभिन्न होने के कारण वही यह आकाश सदृश ज्ञान कभी अर्थांतर में संक्रमित नहीं होता और ऐसे ही धर्म भी है अर्थात वे भी आकाश के समान अचल अविक्रिय निरवयव नित्य, अद्वितीय असंग अदृश अग्राह्य और क्षुधा आदि से रहित ब्रह्मात्म तत्व ही है जैसा कि दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता इस श्रुति से सिद्ध होता है ज्ञान जेय गयाात्री भेदरहित परमातत्व अद्वयम एतन्न बुद्धेन भाषित यद्यपि बाह्याराकरण ज्ञानमात्रकल्पना चाद्वय वस्तुसामीप्य उत इदम तु परमार्थ तत्व अद्वैतम वेदांत स्वे व विज्ञेयमर्थ ज्ञान ज्ञेय और ज्ञात के भेद से रहित इस अद्वैत परमार्थ तत्व का बुद्ध ने निरूपण नहीं किया यद्यपि उसने बाह्य वस्तु का निराकरण और केवल ज्ञान की ही कल्पना ये अद्वै वस्तु के समीपवर्ती ही विषय कहे हैं तात्पर्य यह है कि इस अद्वैत परमार्श तत्व को तो वेदांत का ही विषय जानना चाहिए परमार्थ पद वंदना शास्त्र समाप्तो परमार्थ तत्व परमातत्वस्तुत्यर्थ नमस्कारः उच्यते अब शास्त्र की समाप्ति होने पर परमार्थ तत्व की स्तुति के लिए नमस्कार कहा जाता है दुर्दर्शम अतिगंभी अजम साम शारद बुद्धा पद्म नमस्कुर्मो यथा दुर्दर्श अत्यंत गंभीर अज निर्विशेष और विशुद्ध पद को भेद रहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं दुर्दर्शम दुर्दर्शम दुखेना दर्शनम अशेति अस्ति दुर्दर्शन दुखे नर्शनमशे दुर्दर्शन अस्तिस्ती अत एवाति गंभीरम दुष्प्रवेश महासमुद्रवद कृत है, अजम साम्यम विशारदिगदमनावर्जिता बुद्धवगम्य सद्भूता सतो नमस्कुर्मस्त पदा अव्यवहार्यम अवहारगोचर आपद्य यथाबल यथाशक्ति जिसका कठिनता से दर्शन हो सकता है ऐसे दुर्दर्श अर्थत् अस्तिस्ति आदि चारों कोटियों से रहित होने के कारण दुर्विज्ञेय अतएव अतिगंभीर मंदबुद्धियों के लिए महासमुद्र के समान दुष्प्रवेश्य तथा अजन्मा साम्य रूप अर्थात निर्विशेष और विशुद्ध ऐसे पद को भेद रहित जानकर तद्रूप हो और उस अव्यवहार्य पद को भी व्यवहार का विषय बनाकर हम उसको यथाबल यथाशक्ति नमस्कार करते हैं भाष्यकार कर्तिक वंदना अजम अन योगम प्राप्धा अगति चतिमत्ताम जन एक विविध विषयधर्मग्राही मुद्दे क्षणा प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म यदन्न जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीय शक्ति के योग से जन्म ग्रहण किया गति गतिशून्य होने पर भी गति स्वीकार की तथा जो नाना प्रकार के विषय रूप धर्मों को ग्रहण करने वाले मूढ़ दृष्टि लोगों के विचार से एक होकर भी अनेक हुआ है और जो शरणागत भयहारी हैं उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधे वेद नाम स्तं भूतान्यालोक्य मग्न्य विरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुधारातम अमर दुर्लभूत तो यस्त पूज्याभिपूज्यम परम गुरुम पादपात नी जो निरंतर जन्म रूप ग्राहों के कारण अत्यंत भयानक है ऐसे संसार सागर में जीवों को डूबे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश उन अपनी विशुद्ध बुद्धि रूप मंथन दंड के आघात से छुभित हुए वेद नामक महासमुद्र के भीतर स्थित इस देव अमृत को प्राणियों के कल्याण के लिए निकाला है उन पूजनीयों के भी पूजनीय परम गुरु श्री गौड़ पादाचार्य को मैं उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करता हूँ जत प्रज्ञा लोकभाषा प्रतिहती धकारो मज्जोन गमस्वा मोहांधकारो मज्जोन्म्जो हसृदूपजनोदन सीत्री युति समय प्राप्तिरग्रियामोघा तत्द पावनीयौद नमस् जिनके ज्ञानालोक की प्रभा से मेरे अंतकरण का मोहरूप अंधकार नाश को प्राप्त हुआ तथा इस भयंकर संसार सागर में बारंबार डूबना उछलना रूप मेरी व्यथाएं शांत हो गई और जिनके चरणों का आश्रय लेने वालों के लिए श्रुति ज्ञान उपसम और विनय की प्राप्ति अमोघ एवं पहले ही होने वाली है उन श्री गुरुदेव के भवभयहारी परम पवित्र चरण युगलों को मैं सर्वतो भाव से नमस्कार करता हूँ ये श्री गोविंद भगवत्दशिष्य परमहंस प्रजा परिव्रजकाचार्य शंकर भगवता कृत शास्त्र विवरणे अलाता शांताख्यम चतुर्थ प्रकरण ओम शांति शांति शांति ओ भद्रम कर्णे श्रृणजा मधेवा भद्रम पश्येम्खबीरद्रा तीरंगेष्टुभागस्तनूभि यशेम देवितयु स्व इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्तिना स्वस्तिपूषा स्वस्तिना साक्षो अ स्वस्ति नो ओम शांति शांति शांति हरी ओम दस